परम पूजनीय स्वामी जी सभी सम्माननीय बहनों भाइयों आज मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का एक किसी कवि ने कहा है लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई मानी भूल कोई होती है वो किसी क्षण विशेष पर होती है लेकिन उसकी सजा पूरे के पूरी सभ्यता पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है सैकड़ों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं छोटी सी एक भूल किसी क्षण में हमसे हो जाती है तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है और आज़ादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूले हुई हैं, जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूले हुई पिछले तिरसठ वर्षों में और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूले हुई मैंने इसमें जो कालखंड लिया है जो समय लिया है वो आज से लेकर लगभग पिछले ढाई सौ वर्षो तक का है तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से, हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें और आने वाले समय में भारत स्वाभिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूले हमारे पूर्वजों ने कर दी पुरुखों ने कर दी वो भूले हमें हमारे संगठन में नहीं दोहरानी है क्योंकि भूलों को दोहराया नहीं जाता भूलों को जो दोहराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता वो वर्तमान में ही दफन हो जाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यताएं सब वो मानी जाती हैं, जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है और दुनिया में वही सभ्यताएँ जीवंत मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है तो भारत की सभ्यता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है भारत के बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आईं और चली गयी लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में तो शायद इसलिए कि समय के साथ हमने भूलों का परिष्कार करना सीखा है तो भविष्य में भी हम इन भूलों का परिष्कार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे इस दृष्टि से थोड़ी सी बातें मैं रख पाऊंगा, क्योंकि भूलें तो बहुत हैं, लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया हमारा भूगोल बदल दिया हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को पूरे गहरे तक मत डाला जिन भूलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए ऐसी कुछ गंभीर भूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया या हमने स्वीकार कर लिया की पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन आरोप बन जाएगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले तिरसठ वर्षों में आपके मन में सवाल आएगा कि ये भूल किससे हुई हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए धर्म के आधार पर संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए तुमको अलग देश बनाना चाहिए सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था लोग गुस्से में आते थे एक सभा में तो उसको लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भग जाओ यहाँ से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें तो इसी भारत में रहना है हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है इतना ताकतवर देश कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे बद्रुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे फिरोज करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा ना समृद्धशाली होगा न सम्पत्तिशाली होगा उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह ऐसी पिसता रहेगा एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविकता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे जो ऐतिहासिक दस्तावेज है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की ये कुटिल नीति थी उनकी ये कूटनीति थी या उनकी ये दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहाँ से छोड़कर जाएं। अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का दुनिया के लगभग इकहत्तर देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले पाँच सौ में ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ सिंगापुर उनका गुलाम हुआ हांगकॉन्ग ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश इंडोनेशिया मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दुनिया के ऐसे इकहत्तर देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे ऐसे इकहत्तर देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने साढ़े चार सौ की गुलामी लाई थी या साढ़े चार सौ तक अफ्रीका में अंग्रेजों का साम्राज्य चला था और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो अफ्रीका का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश है जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमालिया है जैसे इथियोपिया है जैसे जिम्बाब्वे है ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्शे में तो सभी देशों की सीमा रेखाएं एक सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन है कोई देश चौकोर है कोई त्रिकोणा है कोई पंचकोणीय है कोई षठकोणीय है इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती देश की सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है भारत की सीमा को देखो अंग्रेज तो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष हमको भेज दिया उसी समय में और उनकी दूरद्रष्टि थी उन्होंने अंग्रेजों की चाल को कामयाब नहीं होने दिया वरना अंग्रेज तो भारत के पाँच टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आए थे जैसे अफ्रीका को उन्होंने बांटा तो अफ्रीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में है सीधी सरल रेखा है ऐसे माटा है अंग्रेजों ने मनमानी से मनमर्जी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बंटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफ्रीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे उसको खंड खंड तोड़ेंगे तो उन्होंने क्या किया भारत में पांच सौ रियासतें हुआ करती थी उनके राजा हुआ करते थे उनको भड़काना शुरू किया उकसाना शुरू किया और हरेक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो और ज्यादातर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो भारत में विलय होना है भारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और चिढ़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर्जी भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते तो इस तरह से राजाओं को भड़का के राजकुमारों को भड़काकर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें लेकिन उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें तीन को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू कश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ जो गुजरात में है समुद्र के किनारे है और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर पाँच रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत की आज़ादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विलय होंगे हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्व नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई पांच रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विलय हो गए तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फंसी थी जम्मू कश्मीर फंसा हैदराबाद फंसा और जूनागढ़ फंसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ एक नया राष्ट्र बनाओ तो जम्मू कश्मीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाएंगे इसी तरह जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था या तो मैं स्वतंत्र हूँ नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊँ भारत में तो नहीं मिलूंगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ मानी हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यकता है। दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि ज्यादातर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही हैं, वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं, तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर अपनी गुट्टी बनाकर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्याजे की तरह से इस्तेमाल किया शतरंज का जो खेल होता है न उसमे कुछ प्याजे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्याजा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज सबसे लगे हुए थे जब मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लौटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पड़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अंग्रेजों ने अपने अखबारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखबार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खूब बड़ी बड़ी खबरें छपती थी छोटा सा कोई कार्यक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखबार में मुख प्रश्न पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तैयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसलमानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसलमानों को बंगाल के कुछ मुसलमानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसलमानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे देकर फंड देकर रिश्वत देकर लालच देकर घूस देकर तैयार करवाना शुरू किया की कि तुम भी पाकिस्तान मांगो तो बंगाल में एक नेता निकल आया उसका नाम था सोहरा और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए हमें सम्प्रदाय के आधार पर बंटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग उन्नीस के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी पैसा लगा उनकी शक्ति लगी उनकी अकल लगी उनकी बुद्धि लगी और इस तरह ऐसी ये बात बढ़ती चली गयी बाद में क्या हुआ 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई दूसरा विश्व युद्ध उन्नीस से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लैंड पर की लाखों लोग मर गए थे और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई। तो अंग्रेजों ने परोक्ष रूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अब भारत में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तब तो अंग्रेजों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़कर वो चले जाएंगे और उन्नीस में बाकायदा उसकी घोषणा हो गई और सैतालीस में 15 अगस्त को वो चले गए लेकिन जब बयालीस से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले आना है छोड़ देना है तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताए हुए ट्रांसफर ऑफ पॉवर की बात करना शुरू किया और उन नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए जिन्ना था और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो अलग देश ले लो तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया अंत में ये हुआ महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन के उन्होंने एक संकल्प ले रखा था वो ये की भारत का बंटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत आरोप और महात्मा गांधी ने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं भारत एक रहेगा अखंड रहेगा अगर भारत का बंटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए मैं होने नहीं दूंगा और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बंटवारा बाद में होगा पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा तो गांधी जी ने यह ऐलान कर रखा था और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधीजी के साथ थे तो करोड़ों लोग भी गांधीजी के संकल्प के साथ थे हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग गांधीजी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है तो माउंट बेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से और उसको इसलिए भेजा गया की वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे और माउंट को भारत में अंग्रेजों का आखिरी वॉयसराय माना जाता है आखिरी गवर्नर जनरल माना जाता है उसने आके जो गोटिया बिछाई उसके आधार पर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए तो बातचीत शुरू हुई और उस बातचीत में जो अंदर के दस्तावेज है जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि जिन्ना एक बार महात्मा गांधी से मिलने गया महात्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा भाई तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए क्यों चाहिए मुझे प्रधानमंत्री होने का अलग मुसलमानों का देश बनाने का तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के मुसलमान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसलमान है तो गांधी जी ने कहा कि देश में एक जनमत संग्रह करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांधी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना तो भारत के हो जाओ इसमें क्या बुराई है लेकिन देश तो एक रहे देश तो नहीं टूटे तो जिन्ना तुरंत तैयार हो गया और गांधी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो उसने कहा फिर भारत नहीं बंटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना मान प्रधानमंत्री पद चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई मैंने आपसे कहा था बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि थोड़े से किसी क्षण विशेष पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नेहरू जी के सामने ये बात आई की जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बंटवारा नहीं चाहता तो गांधी जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ठीक है जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है नेहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा परम पूजनीय स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते और मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनता हूँ की भाषा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नेहरू जी की बोली में आ गया नेहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्रिमंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेजों ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी एक डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारें निकालकर हिंदुओं हिन्दुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी स्थिति और परिस्थिति बदल गयी महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते रहे की कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांधी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उनके मंत्रिमंडल का चपरासी बनने लायक नहीं हूँ तब तो सवाल ही नहीं उठता अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा अच्छा जिन्ना का जो एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था उस डॉक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को ये जानकारी दी थी कि ये जितना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है इसको बोन टीबी हो गई है ये दो चार छह महीने जिंदा रहेगा उसके बाद मर जाएगा इसको प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो देश तो एक रहेगा बंटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं दिया और अंत में फिर वो हुआ अंग्रेज तो तैयार बैठे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इस कानून की परिभाषा में ये तय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहाँ कहाँ हो जाएगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहाँ कहाँ रहेगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने और इस तरह से यह बंटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोन टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पांच छह महीने का मेहमान है इसको बन लेने दो प्रधानमंत्री बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये ऐतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन सामने की बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया तो फिर मारकाट शुरू हुई और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है की एक देश के दो टुकड़े हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ है उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ लाखों माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, लाखों छोटे छोटे बच्चों का कत्ले आम किया गया उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं भर भर के गाड़ियों में ट्रेनों में बसों में बैलगाड़ी में घोड़ा गाड़ी में, में खच्चर में लोग ढेर के ढेर इधर से उधर उधर से इधर जाते थे किसी को अपना घर छोड़ना पड़े संपत्ति छोड़नी पड़े अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े और उजड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़े इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड़ हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं शायद मैं कहूँ तो अब कुछ करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो उजड़ पाकिस्तान ऐसी भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहाँ छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहाँ लाकर शून्य से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की कृपा से वो शिखर तक भी पहुँचे प्रणाम है उनकी मेहनत को वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था अकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहाँ पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गयी किसी की माँ छूट गयी किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह ऐसी मारते पीटते भागते भूगते यहाँ आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आसियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मातृभूमि है यही कर्म भूमि है और उसकी सेवा में लग गए और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया की आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित है लेकिन ये बंटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी कुर्सी के एक पद के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझौता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश्व का बीज बो दिया अब ये विष का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फांस बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे जम्मू कश्मीर एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद तो बंटवारा हो गया भारत की सरकार भारत में बन गई पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई तब सरदार पटेल ने कोशिश की की ये जो तीन राज्य है इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागढ़ राज्य को उन्होंने मिला लिया बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सर्वेक्षण कराया था क्यूँकी वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे उन्होंने एक सर्वेक्षण ये कराया था की हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते तो पता चला सत्तानवे प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला बढ़ा उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्यूँकी यहाँ के नागरिकों का कहना है की हम भारत में रहना चाहते और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूं तब तक झेल रहा हूं जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खत्म हो गई है झेलने की तो दो चार घंटे ही लगेंगे भारत की एयर फोर्स के जवान भारत की सेना के जवान तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक झटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानांतर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद